छांदोग्योपनिषदाभाष्या अध्याय द्वितीय खंड प्राण का अन्न निर्देश सहोवाच महा किन्न भविष्य यकंचोचुस्तवा एकद्यान्न मनोहब वही नाम प्रत्यक्षम न हवा नम भवति इति उसने कहा मेरा अन्न क्या होगा तब ही कहा कुत्तों और पक्षियों से लेकर सब जीवों का यह जो कुछ अन्न है सब तुम्हारा अन्न है सो यह सब अन प्राण को अन्न है अन यह प्राण का प्रत्यक्ष नाम है इस प्रकार जानने वाले के लिए भी कुछ न अभक्ष नहीं होता है स होवाच मुख्य कि मेन्नम भविष्य मुख्य प्राण प्रष्टारिव कल्वागि दीन प्रतिवक्निव कल श्रुतिरा यदेन्न जा प्रसिद्धमा स्वभ्यः स्वभ्य सकुनिभ्यः शकु्य शकुनि सर्वाणी इति तत्वान्नमतिगादय प्राण से सर्वन्न प्राणोत्ता सर्वैयाेत प्रतिपत्त कलताख्यायिपाढ़ृत स्वुतिपेण तद्वा उस मुख्य प्राण ने कहा मेरा अन्न क्या होगा इस प्रकार मुख्य प्राण को मानो प्रश्नकर्ता बनाकर वागादि को उत्तरदाता कल्पित करती हुई श्रुति कहती है इस इस्लोक में कुत्तों के सहित और पक्षियों के सहित संपूर्ण प्राणियों का यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध है वही तेरा अन्न है ऐसा वागादी ने कहा इस प्रकार सब कुछ प्राण का अन्न है और प्राण इस अन्न का भोगता है इस बात को समझने समझाने के लिए कल्पित आख्यायिका रूप से निवृत्त हो ग्रंथ अपने श्रुति रूप से कहता है तद्वा एतकोकेणिन्न मद मद्य प्राण से तदन्न तदद्यत इत्यर्थः सर्व प्रकार चेष्टा गुण प्रदर्शनाथ मन प्राण से प्रत्यक्षनाम राद्योपसर्ग पूर्वत्वे विशेष गति सै तथा च नाम इति ग्रहणमितदम प्रत्यक्षम सर्वान्ना मतु साक्षादिध्यान उस मुख्य ने कहा यह जो कुछ अन्य इस लोक में प्राणियों द्वारा भक्षित होता है वह अन्न प्राण का ही अन्न है अर्थात वह प्राण से ही भक्षित होता है प्राण का सब प्रकार की चेष्टा में व्याप्त रूप गुण प्रदर्शित करने के लिए उसका अन्न या प्रत्यक्ष नाम है क्योंकि प्र आदि उपसर्ग पूर्व में रहने पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती है फुटनोट अन्न प्राण ने इस धातुपाठ के अनुसार अन्न शब्द गतिशील का वाचक है उसके पहले प्र अप उत आ प्लस आ इन उपसर्गों के तथा सम शब्द के लगने से क्रमशः प्राण अपान उदान बयान और समान शब्द सिद्ध होते हैं इनके योग से मुख्य प्राण का गति भेद हो ज्योतित होता है इस प्रकार संपूर्ण अन्नों का भक्षण करने वाले प्राण का नाम ग्रहण किया गया है अतः उसका अन यह प्रत्यक्ष नाम है अर्थात यक्षिप प्राण का साक्षात नाम है न हवा एवं विधि यथोक्त प्राण विधि सर्वभूतस्थः प्राणोहमस्वूतस्थ सर्वान्ना सर्वान्नाती सर्वान तस्व विधि वै किंचन किंचिदी प्राणिराद्य सर्वरन्नम अनाद्यम नवतीमें विद्यन भाणभूतवादीदुष प्राण्वादेस्तमेंुपक्रम्य एवं विदोहवा उदेति सूर्य एवं, एवं विद्यमेतरा इस प्रकार जानने वाले उपरुक्त प्राणविदता के लिए अर्थात जो यह जानता है कि मैं संपूर्ण भूतों में स्थित सारे अन्नों का भोक्ता प्राण हूँ उसके लिए कुछ भी समस्त प्राणियों द्वारा भक्षित होने वाला कोई भी अन्न अभक्ष नहीं होता तात्पर्य यह कि इस प्रकार जानने वाले के लिए सभी अन्न है क्योंकि वह विद्वान प्राण स्वरूप हो जाता है जैसा कि एक दूसरी श्रुति में भी प्राण से ही यह सूर्य उदित होता और प्राण में ही अस्त होता है ऐसा उपक्रम कर इस प्रकार जानने वाले से ही सूर्य उदित होता है और ऐसा जानने वाले में ही अस्त हो जाता है ऐसा किया गया है प्राण का वस्त्र निर्देश सहो वासो सहोवा चम्मे वा सौभवस्तिपोचो तस्मा एक तदशिष्यच्चोपरिष्ठाचा भी परिदधति को हवासो उसने कहा मेरा वस्त्र क्या होगा तब वागा बोले जल इसी से भोजन करने वाले पुरुष भोजन के पूर्व और पश्चात इसका जल से आच्छादन करते हैं ऐसा करने से वह वस्त्र प्राप्त करने वाला और अनग्न होता है स होवाचा पुनः प्राण पूर्व एवं कल्पना कि वासो भविष्यति इति आप इति होचुर ही होचुर्वागादय यस्माणस वाच आप तिष्यो भोक्षमाश्च ब्राह्मणा एतत् कुर्वन्ति किं अदिवासास्थनी पुरास्ताजना पूर्व उपरिष्टा चोजना च. मुख्यस्य लम्भनशीलो पिदधती पानी मुख्य प्राण से लंबुको लंभनशीलो वाचो वाचसो लवर्थ अनग्नोव लंबुकनाथ भवति न भवति नग्रोहत उस प्राण ने फिर कहा यह कल्पना भी पहले ही के समान है मेरा वस्त्र क्या होगा इस पर वागादि ने कहा जल क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है इसी से भोजन करने वाले विद्वान यह कहते हैं क्या करते हैं भोजन के पूर्व और पश्चात वे वस्त्र स्थानीय जल से मुख्य प्राण का परिधान आच्छादन करते हैं ऐसा करने से वह लंबुक वस्त्रों का लंभनशील अर्थात वस्त्रों को प्राप्त करने वाला ही होता है और अनग्न होता है वस्त्रों को प्राप्त करने वाला होने से अनग्रता अर्थतः सिद्ध ही है अतः अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह है कि उत्तरी वस्त्र से युक्त होता है भोक्षमा भुक्तवत यदाचमनम शुद्यर्थ विज्ञात तस् से वाची तदर्शन मात्र विधीयत परिदधतीति अद्भि प्राणस्येति नाचमान यौकमेति दर्शनमद मेण्न किस इदी प्रश्न प्रतिवनो तु्यवात तु्यचम पूर्व त्रिएत तदा क्रिम्याद्यन्नमी प्राण से भक्ष वि सत्ल्यो विज्ञाथ्योर प्रश्न प्रतिवन प्रकरण से न्याय नुक्ता कल भोजन आरंभ करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन शुद्धि के लिए विदित है उसमें यह प्राण का वस्त्र है ऐसे दृष्ट मात्र का विधान किया गया है जल से परिधान करता है ऐसा कहकर किसी अन्य आचमन का विधान नहीं किया गया जिस प्रकार लौकिक प्राणियों द्वारा भक्षित होने वाला अन्न प्राण का है यहाँ जिस तरह केवल दृष्ट मात्र का विधान किया गया है उसी तरह इसे समझना चाहिए क्योंकि मेरा अन्न क्या है मेरा वस्त्र क्या है इत्यादि प्रश्न और इसके उत्तर दोनों समान है यदि श्रुति के अनुसार प्राण के लिए अपूर्व नवीन आचमन का विधान मान लिया जाए तो कृमि आदि अन्न का भी प्राण के भक्ष रूप से विधान समझा जाएगा इस प्रकार समान रूप से विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरों का यह प्रकरण विज्ञान रूप प्रयोजन के लिए ही होने के कारण यहां अर्ध जरतीय न्याय की कल्पना करना उचित नहीं है पुटनोट यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और आधी बूढ़ी है तो इसे अर्ध जरती न्याय करते हैं अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अन्नो में तो केवल का विधान है किंतु आचमन नवीन विध है यू प्रसिद्ध महाचमनम प्रायत्यर्थम प्राणस्या न तथा वह महाचमनम अनुभ ब्रूम कित्या आपह प्राण से वाचित दर्शन चोद्यत ब्रूम त्राच मन सोभयाथ्वाद प्रसंगदोषोदनापन्ना वाचो एवाचमने तर्शन सियादी चेत् न वाचो ज्ञानाथवाक्ये वासोर्था विधाने विधाने तत्रा नग्नतार्थत्व दृष्टि पूर्वाचमन विधान तारृष्टि विधान्य आचमन चेति प्रामाणा चेती भावात। तथा ऐसा जो कहा जाता है कि शुद्ध के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध आचमन प्राण की नग्नता के निवारण के लिए नहीं हो सकता उसके विषय में हमें यह कहना है कि इस प्रकार हम आचमन को दोनों प्रयोजनों के लिए नहीं बतलाते तो फिर क्या कहते हैं हमारा कथन तो यह है कि शुद्ध के लिए किए जाने वाले आचमन का साधन भूत जल प्राण का वस्त्र है ऐसे दृष्टि का विधान किया गया है उसमें आचमन के दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होने रूप दोष की शंका करना उचित नहीं है यदि कहो कि ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित होता जबकि आत्मन प्राण के वस्त्र के लिए ही किया जाता तो यह ठीक नहीं क्योंकि वस्त्र दृष्टि के लिए प्रवृत्त हुए वाक्य में वस्त्र के लिए नवीन आत्मन का विधान और उसमें प्राण की नग्नता के निवारण रूप प्रयोजन की दृष्टि का विधान मानने से वाक्य भेद रूप दोष होगा क्योंकि तो आत्मन के वासो तत्व और किसी अन्य में कोई प्रमाण नहीं है प्राण विद्या की स्तुति प्राण प्राणदर्शन स्तुयते कथम उस इस प्राण दर्शन की स्तुति की जाती है किस प्रकार तद्य कामो जबाला गोश्रुत व्यायाघ्रपद्याजो वाच यद्यप्येतुष्काये ब्रूजाध्यायरने शाखा रोहे पलासाने तुम उस इस प्राण दर्शन को सत्यकाम झाबाला ने वैद्याग्र पद्य गोश्रुति के प्रति निरूपित करके कहा यदि इसे शुष्क स्थानों के प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जाएगी और पत्ते फूट आएंगे तदयि तत्पाण दर्शनम सत्यकामो जाबालो गोश्रुत नामना व्याघ्र व्यघ्रपय व्याघ्रपदपै व्यघ्रपस्म नदपि वक्ष वचः किं तदुवाच इह यद्यपि शुष्कायदर्शन बू ब्रूयाद प्राण विज्ञाप्यरनेस्म स्थाण शाखा प्ररोहे प्ररोहेयुष्य फलाशाणी पत्राणी किम जीवते उस इस प्राण दर्शन को सत्यकाम जाबाल ने गोश्रुति नामक वैयाघ्रपद से व्याघ्रपद के पुत्र को वैयाघ्रपद्य कहते हैं उस गोश्रुति नाम वाले से कहकर और भी आगे कहा जाने वाला वचन कहा उसने क्या कहा सो बतलाते हैं यदि प्राणवेदता पुरुष इस दर्शन को शुष्क स्थानों के प्रति कहे तो उस स्थानों में शाखाएं उत्पन्न हो जाए और पत्ते निकल आवे। यदि जीवित पुरुष से कहें तो है? कर्म यथोक्ता प्राण दर्शन विध इधम मंथाक्षम कर्मारंभ थे उपयुक्त प्राण दर्शन के ज्ञाता के लिए इस मन्थ नामक कर्म का आरंभ किया जाता है अथ यदि महज्जीगिषे तम दीक्षि पौर्णमा सारात्रो सर्वषध से मंथम दधिमधुनोपमथ्य ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहेद्यम वाद्य होता मन्थे संपातम अवनयेत अब यदि वह महत्व को प्राप्त होना चाहे तो उसे अमावस्या को दीक्षित होकर पूर्णिमा की रात्रि को सर्वसत के दधि और मधु संबंध संबंधी मंथ मन्थ का मंथन कर ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा ऐसा कहते हुए अग्नि में घृत का हवन कर मंथ पर उसका अवशेष डालना चाहिए अथान्तरम यदि महन महत्व गंतु गंतुमिछेन् महत्वम प्राप्तम यदि कामएते कर्म विधीये महत्व ही सी श्रीपन्नमती श्रीमत ह्यर्थाप्त धन तत कर्मा तत दैवयान पितृयानम पथ प्रतिपश्यत प्रयोजन उररीकृत महत्वपेसोरिद कर्म न विषयोपोकाम से तस्म कलादी विधि रुच्यते अब इसके पश्चात यदि वह महत्व यानी महत्व को प्राप्त होना चाहे अर्थात महत्व प्राप्ति की कामना रखना हो तो उसके लिए इस कर्म का विधान किया जाता है क्योंकि महत्व प्राप्त होने पर ही लक्ष्मी समीप आती है क्योंकि श्रीमान को धन तो स्वतः प्राप्त होता ही है उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे देवजान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त होना संभव है। इस उदेश को लक्ष्य में रखकर ही महत्व प्राप्त की इच्छा वाले के लिए, भोग की कामना वाले के लिए नहीं यह कर्म आरंभ किया जाता है उसकी यह कालादि विधि कही जाती है अमावास्याम दीक्षित दीक्षित भूमि सहनादि नियम कर तपोरूप सत्यवचन ब्रह्मचर्य धर्मवान् धर्मवान्थ न पुनर कर्मजातम् पुनर्दक्षमें कर्मजातर्वधत्ते अत ईवान्थाख्य कर्मण उपसुत्यराप्रक्षण शुद्धि कारण तप उपाधत्ते ग्राम्यारण्यानाम पौनमश्याभते वितू, सर्वषध्यादा ततूषी पिष्टम दधी मधुनो रौदुम्बरे कंसाकारे चमसाकारे वा पात्रे शुत्यतरा प्रतिप्योप मथ्याग्रता स्थाप्त पस्थाने इत्वा श्रुवसन सथ्य आजपा हुआ स्रुवसलग्न मंथे संपातमेतमथ पातीत अमावया के दिन दीक्षित हो दीक्षित समान भूमिसेन आदि नियम कर अर्थात तपस्वरूप वचन ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्म वाला होकर पूर्णिमा की रात्रि को इस कर्म का आरंभ करता है। इस कर्म में होने वाला पुरुष संबंधी हैदि समस्त कर्मों का ग्रहण नहीं करता क्योंकि यह मंथाक्ष कर्म किसी अन्य कर्म का विकार नहीं है उपसद वृति भूतवा ऐसी अन्य श्रुति होने के कारण व शुद्धि का कारण भूत क्षण तप स्वीकार करता है सर्वोष अर्थात यथा और वन्य समस्त औषधियों का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर उन्हें रहित, तुस रहित कर, उसकी कच्चे पिट्ठी को एक अन्य श्रुति के अनुसार दही और मधु के सहित कंसाकार अथवा चमसाकार गूलर के पात्र में डालकर उसका मंथन कर उसे अपने आगे रख ज्येष्ठाए श्रेष्ठाए च्वाहा ऐसा कहते हुए आवश्याग्निमे आवाप स्थान में घृत की आहृति दे और शुरू में लगे हुए अवशिष्ट हवि को मंथ में डाल दे अर्थात उस घृत की धारा को मंथ में गिरा दे वसीष्ठा स्वाहे तग्ना वाद्य हुत मनमन प्रतिष्ठा स्वाहेग्ना वाद्य हुआ मंथे सता संत मवन संपदे स्वाहे त्य वाद्यस्य हुत्वा मन्थे संपात मवनताय तनाय स्वाहे त्य इसी प्रकार वशिष्ठा इस इस स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में में देकर मंथ का श्राव प्रतिष्ठा ये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथ में घृत का श्राव डाले संपदे स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृताहुति देकर मंथ में घृत का स्वाहा स्राव डाले तथा आयतना स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में घृृत आहुति देकर मंथ में घृत का स्राव डाले समान सामनमत वशिष्ठा प्रतिष्ठाए सम्पद आयतनाय स्वाहेति प्रत्येक तथा संपाद मवने शेष है वशिष्ठा प्रतिष्ठाय संवादे तथा आयतनाय स्वाहा ऐसा कहते हुए प्रत्येक मंत्र के अनंतर आहुति देकर उसे प्रकार घृत का श्राव मंथ में डाले अथ प्रतिशल मंथमाधा जपत्यमो ना सैमकम सी ज्येष्ठ श्रेष्ठो राजाधिपति साम ज्येष्ठ श्रेष्ठम राज्य मेंधिपत्यम गम्यम ए वेदम सर्व असानि तदंतर अग्नि से कुछ दूर हटकर मंथ को अंजलि में ले अमो नामांसी इत्यादि मंत्र का जप करे अमो नामांसी आदि मंत्र का अर्थ हे मंथ तू अम नाम वाला है क्योंकि यह सारा जगत अपने प्राण भूत तेरे साथ अवस्थित है यह तू ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजा दीप्तमान और सबका अधिपति है वह तू मुझे श्रेष्ठत्व राज्य और आधिपत्य को प्राप्त करा मैं ही यह हो जाऊँ अथ प्रतिशिप्यांजलो मंथमाधार जपति मम मं मंत्र अमो ना शमा ही ते अमी प्राणस्यनामा अन्न ही देह इतो मंत्राण्वाद प्राण स्तूयते मो नाशीति कथ मि यस्मा तव प्राणभूतस्य सर्व समस्त जगदीद अतः स ही प्राणभू मंथो ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतएव चा दीप्तिमा पतिश्चाधिष्ठा पालिता सर्व सामी मंथप्राणो ज्येष्ठादिगुण पूगमात्म गम्यम एवेदम सर्व जगत्साली भवानी शब्दो शब्दों मंत्रिसमा फिर प्रतिसर्पण कर अग्नि से कुछ हटकर मन्थ को अंजलि में रख इस मंत्र को जपता है अम नामासि अमाहिते इत्यादि अम यह प्राण का नाम है अन्न के कारण ही प्राण शरीर में प्राणन क्रिया करता है इससे मंथ द्रव्य प्राण का अन्न होने के कारण अमो नामासि इत्यादि मंत्र द्वारा प्राण रूप से स्तुत होता है तो क्यों अम नाम वाला है क्योंकि प्राण भूत तेरे साथ ही यह सारा जगत है अतः वह तू तो प्राण मंथ ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है इसी से तू राजा दीप्तमान और अधिपति सबका अधिष्ठान होकर पालन करने वाला है वह वा मंत्रूप प्राण मुझे भी अपने ज्येष्ठत्व आदि गुण समूह को प्राप्त करावे प्राण के समान मैं भी यह संपूर्ण जगत स्वरूप हो जाऊं इति शब्द मंत्र की समाप्ति के लिए है अथ खलवे आचाम तस्विर्वणीम इत्याचा मती वोजनम इत्याचाती श्रेष्ठ सर्वतमचातीं भग से धीमहती कंस कमस पश्चाद्नेंशति चर्मणि स्तंडलेवाचम यमो प्रसाह सी स्त्रिम पश्ये समृद्धम करेति फिर वह इस ऋचा से पादश उस मंथ का भक्षण करता है तस्तुर्मृणीमहे ऐसा कहकर कर भक्षण करता है वह देव से भोजनम ऐसा कहकर कर भक्षण करता है श्रेष्ठम सर्वधात्म ऐसा कहकर कर भोजन करता है तथा तुरंभ भगस्य धीमहि ऐसा कहकर कंस अर्थात कटोरे या चमस अर्थात चम्मच को धोकर सारा मंथले पी जाता है तत्पश्चात वह अग्नि के पीछे चर्म अथवा स्थंडिल अर्थात पवित्र यज्ञ भूमि पर वाणी का संयम कर अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ सहन करता है उस समय यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो वैसा संध्या की कर्म सफल हो गया अथान खलवेतया भक्ष माणचरिया पक्ष पादस आचामती भक्ष्य मंत्रक पादेनकैक ग्रास भक्ष्यति तोजनम सभी सर्वस्य प्रसवितुः प्राणमा चैकीच्य आदि वृणीमहे प्राथिए मही मंथन सात्रेन भोजन नोपुक्न वैम सविस्वपन्ना भवमेय दुरी संबंध श्रेष्ठ प्रथस्यतम सर्वाने सर्वतम सर्व जगत धारियी तम मतिशन विधात्री वा तमित भोजन विशेषण तुर तर तुर्ण शीघ्रमेत भगस्य दीवस सवि स्वूपमीति शेष धीमह चिंतमिशिष्टभोजन संस्कृता शुद्धात् इत्यभिप्रायः अथवा भगत श्रिय कारण महत्व प्राप्त कर्म कृतवन्तो वयम् त मही चिन्तये महीति च मंथलेप पिबती निर्णज्य प्रक्षाल्य कंस कंसा चमस चमसाकारदुम्बरम पात्र इसके अनंतर वह इस कही जाने वाली ऋचा से पादसह आचमन भक्षण करता है अर्थात इस मंत्र के एक एक पास से एक एक ग्रास भक्षण करता है हम सविता सब का प्रसव करने वाले आदित्य के इस मंत्र भोजन की प्रार्थना करते हैं यहाँ प्राण और आदित्य को एक मानकर ऐसा कहा गया है जिस अन्न अर्थात सविता देवता से उपभोग किए हुए भोजन द्वारा हम सूर्य स्वरूप को प्राप्त होंगे ऐसा इसका अभिप्राय है देवस्य सबितु इस प्रकार देवस्य पद का पहले सबितु पद से संबंध है श्रेष्ठ समस्त समस्त के अपेक्षा उत्कृष्ट अथवा संपूर्ण जगत के अतिशय विधाता अर्थात उत्पत्ति करता इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया जाए यह सर्वथा भोजन का विशेषण है हम तुर त्वर पूर्ण अर्थात शीघ्र ही भग सविता देवता के स्वरूप का स्वरूप शब्द यहाँ शेष है अर्थात यह ऊपर से लाना पड़ता है ध्यान चिंतन करते हैं तात्पर्य यह है कि उस विशिष्ट भोजन से संस्कार युक्त और शुद्ध चित्त होकर हम उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं अथवा भग यानी श्री के कारणभूत महत्व को प्राप्त करने के लिए कर्म करने वाले हम उसका ध्यान चिंतन करते हैं ऐसा कहकर कंस कंसाकार अथवा चमस चमसाकार गुलर के पात्र को धोकर सारे लेप को पी जाता है पिताचम्य पंचादपनेशिरा संविशति चरमणि वाजिने स्थंडले कवलाया वा भूमौ वाचमयमो वाग्य सन्नीत्यथ अप्रसाहो न विभूयते स्वप्रदर्शनेन यथा प्रसह्य से नाद्यनिष्टस्वर्शन तथातचि सन्नी भूतो यदि स्त्रिम पश्ये स्वप्नेशु तदा विद्या कर्मेति मंथलेप को पीकर आचमन करने के अन्तर अग्नि के पीछे चर्म मृगादि की खाल पर अथवा स्थंडिल केवल भूमि पर ही पुरु की ओर सिर करके वाच अर्थात संयत वाक होकर तथा तो अप्रसाह यानी इस प्रकार संयतचित्त होकर की जिससे स्त्री आदि अनिष्ट स्वप्न के देखने से विकृत न हो जाए सो जाता है ऐसी अवस्था में यदि वह स्वप्न में स्त्री को देखे तो यह समझे कि मेरा यह कर्म समृद्ध हो गया तद श्लोको यदा कर्म कामेश समृद्धि तारी या तस्वीर स्वप्न निदर्शन तस्वीन स्वप्न निदर्शने इस विषय में यह श्लोक है जिस समय काम्य कर्मों में स्वप्न में स्त्री को देखे तो स्वप्न प्रदर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने तदेतस्थ श्लोको मंत्रो यदा कर्मसु कामस कामसु स्त्रिम स्वपनसु स्वपनदर्शनसु स्वनकालु वश्यति समृद्धि त्र जानीया कर्मण निष्पत्तिर्भविष्य जानीयाद तस्याद प्रशस्त स्वप्न दर्शने अतिथ्यभिप्राय विरुक्ति ही कर्म समाप्त उस इसी अर्थ में यह श्लोक मंत्र भी है जबकि काम में कामनाओं के लिए किए हुए कर्मों में स्वप्न में स्वप्न दर्शन में अथवा स्वप्न काल में स्त्री को देखे तो उसमें समृद्धि समझे अर्थात उन कर्मों का फल प्राप्त होगा ऐसा जाने तात्पर्य यह है कि उस स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्न दर्शन के होने पर कर्म की सफलता समझे तस्वीर स्वप्न प्रतिदर्शने तस्वीर स्वप्न प्रतिदर्शने यह द्विरोक्ति कर्म की समाप्ति के लिए है इस छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याय द्वितीय खंडभाष्यम संपूर्ण